महाभारत आश्वेधिक पर्व सठ पंचा सतमो अध्याय उत्तंग की गुरु भक्ति का वर्णन गुरु पुत्री के साथ उत्तंग का विवाह गुरु पत्नी की आज्ञा से दिव्य कुंडल लाने के लिए उत्तंग का राजा सौदास के पास जाना जन्मे जय उच उत्तंक केन तपसा संयुक्तो वही महामना यमदा तु कामो भूत वैष्णवे जनमेजय ने पूछा ब्राह्मण महात्मा उत्तंक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिससे वे सबके उत्पत्ति के हेतु भूत भगवान विष्णु को भी छाप देने का संकल्प कर बैठे वाचा उत्तंको महताज तपसा जन्मे जय गुरु भक्त सतेजस्वी नानद वह सम्पा जी ने कहा जनमे जय उत्तंक मुनि बड़े तपस्वी, तेजस्वी और गुरु गुरु भक्त थे। उन्होंने जीवन में गुरु के सिवा दूसरे किसी देवता की आराधना नहीं की थी सर्वेशा ऋषिपुत्राणाम एस आचिन मनोरथ औतंकिम गुरुवृत्तिम वही आप भरत नंदन जब वे गुरुकुल में रहते थे उन दिनों सभी ऋषिकुमारों के मन में यह अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो गौतम से तो शिष्याण बहू नाम जन्मे जय उत्तंकेभ्य अधिका प्रीति स्नेहशवा भगवत जन्मे गौतम के बहुत से शिष्य थे परंतु उनका प्रेम और स्नेह सबसे अधिक उत्तंक में ही था स तस्या दस दमशौचाध्या तेना चर्मण समय तोपचारेण गौतम प्रीतिमा नो उत के इंद्रियम बाहर भीतर की पवित्रता पुरुषार्थ कर्म और उत्तमोत्तम सेवा से गौतम बहुत प्रसन्न रहते थे अथ शेष सहसाणी सृषे उत्तंकंपरया प्रयादाभ्युमे तम क्रमेण जरा तात प्रतिपेदे उन महर्षि ने अपने सहस्रों शिष्यों को पढ़ाकर घर जाने की आज्ञा दे दी परंतु तो उत्तंग पर अधिक प्रेम होने के कारण वे उन्हें घर जाने की आज्ञा नहीं देना चाहते थे तात क्रमशः उन महामुनि उत्तंग को वृद्धावस्था प्राप्त हुई न चान्म बुद्ध तदा सां निर्गुरुवत्च तद कदाचिद्राचंद्र का तुम उत्तंक ठभारम च महान तम सुमान किन्तु वे गुरुवस्तल महर्षि यह नहीं जान सके कि मेरा बुढ़ापा आ गया राजेंद्र एक दिन उत्तंक मुनि दगड़ियाँ लाने के लिए वन में गए और वहाँ से काठ का बहुत बड़ा बोझ उठा लाए स विभूतात्मा काम अरिंदम अहम तो राजन परिशान तो तस्य काठे तथा तदा बोझ भारी होने के कारण वे बहुत थक गए उनका शरीर लकड़ियों के भार से धब गया था वे भूख से पीड़ित हो रहे थे जब आश्रम पर आकर उस बोझ को वे जमीन पर गिराने लगे उस समय चांदी के तार की भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी जो उन लकड़ियों के साथ ही जमीन पर गिर पड़ी। भार भारत भारत भार से तो वे पिस ही गए थे भूख ने भी उन्हें व्याकुल कर दिया था अथ अपनी उस अवस्था को देख कर वे उस समय आठ से रोने लगे धर्मज्ञा सर सानता तदा तब कमल दल के समान प्रफुल्ल मुख वाली विशाल लोचना परम सुंदरी धर्मज्ञ पत्नी ने पिता की आज्ञा पाकर विनित भाव से सिर झुकाए वहां आई और अपने हाथों से उसने मुनि के आंसू ग्रहण कर लिए। करो लिएता न शक्ताधारी तुम वही उन अश्रु बिंदुओं से उसके दोनों हाथ जल गए और आंसुओं से पृथ्वी से जो जा लगे परंतु पृथ्वी भी उन गिरते हुए अश्रुबिंदुओं के धारण करने में असमर्थ हो गई। गौतम उतम कस्मा तवादेह शोकोत्तरिदस्वीरम ब्रोहि विप्र से स्रोत मेक्षा मित फिर गौतम ने प्रसन्न चित्त होकर विप्रवर उत्तंक से पूछा बेटा आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ ब्रह्मरते से तुम नि संकोच होकर सारी बातें बताओ उत्तम भगवद भगवत्षया भगवभक्ति गेह भगवदभावानुगेन चम जरेय नाम बुद्धामेना मे नज्ञातम सुखम च सत वर्षो मां भी नम अभ्यनुानिता उत्तंक ने कहा गुरुदेव मेरा मन सदा आप में लगा रहा आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं निरंतर आपकी सेवा में संलग्न रहा मेरा संपूर्ण अनुराग आप ही में रहा है और आप ही की भक्ति में तत्पर रहकर मैंने न तो लौकिक सुख को जाना और न मुझे आए हुए इस बुढ़ापा का ही पता चला मुझे यहाँ रहते हुए सौ वर्ष बीत गए तो भी आपने मुझे घर जाने की आज्ञा नहीं दी भवता तद्युता शिष्या प्रत्यवरा समन्ना द्वजश्रेष्ठ सत्र सहस्रिश्रेष्ठ मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य आपकी सेवा में आए और अध्ययन पूरा करके आपकी आज्ञा लेकर चले गए केवल मैं ही यहाँ पढ़ा हुआ हूँ गौतम वाच तीतुक्त मया गुरुशुश्रूषया तब व्यतिमहा नावर्षभ गौतम ने कहा विप्रभर तुम्हारे गुरु शुश्रुता से तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया था इसीलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में जब बात नहीं आई किम तद्य ये श्रद्धा गमनम प्रतिभागव अनुज्ञा प्रतिगृहत्व स्वगृहान गिम प्रभुनंदन यदि आज तुम्हारे मन में यहाँ से जाने की इच्छा हुई है तो मेरी आज्ञा स्वीकार करो और शीघ्र ही यहाँ से अपने घर को चले जाओ उत्तंक उच गुर प्रयक्षा ब्रूहित तमुपारृत्य ग अनुस्वया विभु उत्तंक ने पूछा द्विश्रेष्ठ प्रभो मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूँ यह बताइए उसे आपको अर्पित करके आज्ञा लेकर घर को जाऊँ गौतम वाच दक्षिणा परितोषो वय गुरुनाम सदभिरोचते तव हाचर तो ब्रह्म तुष्टो हम वय न संशय वो तुमने कहा ब्रह्मण सत्पुरुष कहते हैं कि गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे उत्तम दक्षिणा है तुमने जो सेवा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसमें संशय नहीं है इतम च परितुष्ट मा विजानी हि भृगुद्द युवा षोश वर्षो हि यदिता पत्नी कन्या च स्वाम ते दुहितरम दिवज एकतामृतेनातेजो हृति मृगुकुभूषण इस तरह तुम मुझे पूर्ण संतुष्ट जानो यदि आज तुम सोलह वर्ष के तरुण हो जाओ तो मैं तुम्हें पत्नी रूप से अपनी कुमारी कन्या अर्पित कर दूंगा क्योंकि इसके सिवा दूसरी कोई स्त्री तुम्हारे तेज को नहीं सह सकती तथस्ताजवा भूतस्विनि गुरुणाचाभ्यनुज्ञा तो गुरुपत्निम अथा प्रवीण तब उत्तंक ने तपोवल से तरुण होकर उस यशस्विनी गुरु पुत्री का पाणी ग्रहण किया तत्पश्चात गुरु की आज्ञा पाकर वे गुरु पत्नी से बोले कम भवते हितम चंकांक्षा प्राणी धनपी माता जी मुझे आज्ञा दीजिए मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दू अपना धन और प्राण देकर भी मैं आपका प्रिय एवं हित करना चाहता हूँ यदुर्लभम हि लोकेत्यद्भुत महत तदा न येय तपसा न ही मेत्र इस लोक में जो अत्यंत दुर्लभ अद्भुत एवं महान रत्न हो उसे भी मैं तपस्या के बल से ला सकता हूँ इसमें संशय नहीं है अहल्युवाच परतुष्टास्मृत विप्र निम भक्तवायाप्त में तद्रम ते गता तथेत अहल्या बोली निष्पा ब्राह्मण मैं तुम्हारे भक्ति भाव से सदा संतुष्ट हूँ बेटा मेरे लिए इतना ही बहुत है तुम्हारा कल्याण हो अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ वै सम्पान वाच उत्तंको महाराज पुनरेवा ब्रविदच आज्ञापय स्व मात कर्तव्य च तब प्रिय वै सम्पान जी कहते हैं महाराज गुरुपत्नी की बात सुनकर उत्तंक ने फिर कहा माताजी मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं मुझे आपका प्रिय कार्य अवश्य करना है अहल्यो वाच सौदास पत्न विद ते दिव्य ये मणि ही ते समान है भद्रम ते गुरुवृत सुकृतो भवे अहल्या बोली बेटा राजा सौदास की रानी ने जो दो दिव्य मणिमय कुंडल धारण कर रखे हैं उन्हें ले आओ तुम्हारा कल्याण हो उनके ला देने से तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी सतथे ते प्रतिश्रुतः जगा जन्मे जय हम गुरुपत्नी प्रियार्थम समाने तुम तदा जन्मे तब बहुत अच्छा कहकर उत्तं खरे गुरुपत्नी के आज्ञा स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करने की इच्छा से उन कुंडलों को लाने के लिए चल दिए सहजगा तत शीघ्रम को ब्राह्मण सौदा सौदास भिक्षुतमिकुंडल ब्राह्मण सिरोमणि उत्तंक नरभक्षी राक्षस भाव को प्राप्त हुए राजा सौदा से उन मणिमयि कुंडलों की याचना करने के लिए वहाँ से शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत हुए गौतम गौतम तब्रवीत पत्नी उत्तंको नश्यते ये प्रेष्टा समा कुर्थ एगतम चसा उनके चले जाने पर गौतम ने पत्नी से पूछा आज उत्तंग क्यों नहीं दिखाई देता है पति के इस प्रकार पूछने पर हल्या ने कहा वह सौदास की महारानी के कुंडल ले आने के लिए गया है तथा प्रवाच पत्नी स नेंगत सप्तः पार्थिव नौनम ब्राह्मण तम बधिष्यति यह सुनकर गौतम ने पत्नी से कहा देवी यह तुमने अच्छा नहीं किया राजा सौदास सापवश राक्षस हो गए हैं अत तो भी उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे अहल्योवाच अजानत्याभुक्त स भगवन्ब्राह्मण मया भगवत्त प्रसाद भयम कंचित भविष्य अहल्या बोली भगवन् मैं इस बात को नहीं जानती थी इसलिए उस ब्राह्मण को ऐसा काम सौंप दिया मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से उसे वहां कोई भय नहीं प्राप्त होगा युक्त प्राहताम पत्नीम एवं स्वीति गौतम हुतम को पी वरे सुन्य राजानम यह सुनकर गौतम ने पत्नी से कहा अच्छा ऐसा ही हो उधर उत्तंक निर्जन वन में जाकर राजा सौदास से मिले इस महाभारते आशुमेद के परवड़ि अनुगीता परवड़ि उत्तंकोपाख्या कुंडलाहरणि सरपंचासप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में उत्तंक के उपाख्यान में कुंडल हरण विषय छप्पनवा अध्याय पूरा हुआ